भागवत था दसम अब वे बलराम जी तथा तो भगवान श्रीकृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदवंशियों की प्रशंसा करने लगे उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा भोजराज उग्रसेन जी सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में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 श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब, सब यदवंशी आनंद से भर गए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 अविनाशी सत्य हों ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं तुम लोग ऐसा अनुभव करो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोष लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई